नहीं मुलाकात हो हर दिल में नहीं बात हो नए विचारों का हो संगम हर पल में हो नई उमर नमस्कार आप सुधर रेडियो मधुबन वन जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एन बी पाल गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और शुगर फैक्ट्री का अच्छा अनुभव है इनके पास रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है लगभग अभी आठ से छः स्कूल वो चला रहे हैं और जहाँ पर टेक्निकल चीज़ें और आप पढ़ाई वगैरह सब कुछ करा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा उनके बारे में सुनकर और आज हम लोग उनका अनुभव आपके साथ साझा करने वाले हैं आप सभी की तरफ से एन पाल का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं सर आप ठीक है अच्छे है जी जी जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा अपने परिवार में कौन कौन है और आपकी शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई कहाँ पर हुई वो भी बताएंगे हमारी <laughs> समूची पढ़ाई लिखाई गोरखपुर में हुई है जी जी और गोरखपुर से डिटेक्ट करने के बाद मैं शुगर मिल में बेसिकली इंजीनियर बना इंजीनियर बनने के बाद जब हमारा एक्सपीरियंस हो गया तो मैं जनरल मेजर प्रमोट कर दिया गया करीब 18 साल तक मैं जनरल मेजर रहा अच्छा अच्छा तो आफ्टर रिटायरमेंट सोचा मैं क्या करूं मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो ये सोचा गया कि भाई प्राइवेट में जॉब कर लिया जाए लेकिन काफ़ी सोचने समझने के बाद ये सोचा गया कि जिंदगी भर काम करना और पैसा कमाना वही जिंदगी का एम नहीं होना चाहिए नहीं। कुछ काम ऐसा किया जाए जिससे कि आम पब्लिक का भी कभी फायदा हो और हमको एक इंगेजमेंट मिल जाए और एक अच्छा काम लोग इलाके में नाम लोग ने यहाँ पर ठीक है इन्होंने अच्छा काम किया नहीं। नहीं। ये सोच के मैंने स्कूल डाला पहला स्कूल सी लेवल का डाला और भी इंटरमीडिएट चल रहा है उसी समय एक डिग्री कॉलेज मैंने डाला अच्छा डिग्री कॉलेज हमारा कोर्सेज हैं बीए बीकॉम बीएससी एमए बी ये सारे कोर्सेज हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पहले एफिलेटेड था इस समय सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से वो फिलेटेड हो गया है अरे इसी प्रकार एक और ब्रांच हम लोगों ने वहीं पास पे एक निचलोल तहसील है महाराजगंज जिले की मैं बात कर रहा हूँ निचलोल तहसील है तो निचल तहसील में भी एक मैंने विद्यालय डाला है वो अभी एट तक हमारा चल रहा है अच्छा उसमें करीब पाँच साढ़े पाँच सौ बच्चे हैं तो धीरे धीरे वो भी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक डेवलप किया जाएगा नहीं। नहीं। नहीं। तो ये सारे विद्यालय हमारे ठीक ठाक चल रहे हैं और हमको उससे बड़ी खुशी भी मिल रही है उससे मैंने ये फील किया अपने को कि भाई ठीक हम अपने को एकदम स्वस्थ पाते हैं दूसरे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं कुछ आई आई टी एन हो गए हैं कुछ पचास लाख पे कुछ तीस लाख पे इस तरह के अच्छे अच्छे पैकेज पे हैं वो तो बच्चे मिलते हैं पैर छोटे नमस्ते करते हैं सर आपको तो पहचानते नहीं हैं तो मैं आपके विद्यालय से ऐसे पास किया हूँ आपको डिग्री का ऐसे में एम ए किया हूँ बी ए किया हूँ आज <laughs> हमको ये नौकरी मिल गई है हमको बड़ी खुशी मिलती है और वो खुशी ऐसी मिलती है जो कि रुपया पैसा धन दौलत तो कुछ भी खिंचा है कितना रुपया पैसा खर्च करिए उस टाइप की यही पर्पज मेरा था और वो मेरा सही सही बात बात एनवी सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और ब्रह्मा कुमारी से ब्रह्म कुमारी के जुड़ने का करीब हम दस साल से करीब जुड़े हुए हैं अच्छा तो एक्चुअली जब एक उम्र होती है आदमी की तो एक होती है चीज पीस सुकून सुकून मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे गांव में रहते थे साधन सुविधा कम था बड़ा एक संयुक्त परिवार था बच्ची सादमी का उसी अच्छा। में हम लोग रहते थे <laughs> खेती का काम था लेकिन व्यवस्था सब कम होते हुए हम लोग खुश बहुत थे उस समय आनंद से थे लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया लोग पढ़े लिखे पढ़ने लिखने बाद नौकरी चाकरी मिली रुपया पैसा कमाया साधन सुविधा हुआ सब कुछ तो हुआ सब कुछ तो होने के बावजूद ये मैंने फील किया ये लोग से नहीं है। भाग की जिंदगी हर आदमी परेशान है प्रश्न तो यह है कि उसके पास कितना रुपया पैसा हो गया कितना साधन सुविधा हो गया तो एक सुकून ढूंढने के लिए मैं थोड़ा सा प्रयास किया और प्रयास में ये मैंने फील किया और भी मैंने बहुत सारे देखा जो आपके भक्ति मार्ग था या और भी मार्ग थे जी जी तो मैंने यहाँ देखा ये यह सिस्टम देखा ये सिस्टम हमको अच्छा लगा बिल्कुल तो इसलिए मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ गया और मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ के अपने को भाग्यवान समझता हूँ चलिए <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपको एक शांति की जरूरत है जी और उस शांति की जो है आपको ये भाव जो है ब्रह्माकुमारी से आने के बाद आपको अच्छा लगा जी, जी और यहाँ वो चीज़ें पूरी हो रही हैं और जैसे आपने रिटायरमेंट के बाद जो स्कूल शुरू किया और वहाँ पर बच्चे पास आउट होने के बाद जब आपसे मिलने आते हैं और बड़े प्यार से मिलते हैं तो वो जो सुकून है जिसका कोई हिसाब नहीं था ऐसे ही यहाँ पर जीवन में शांति भी चाहिए लोगों को और वो शांति का मार्ग आपको ब्रह्मा से मिला तो आप यहाँ पर पिछले दस साल से इस शांति के मार्ग पर भी चल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा भाई और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में पैसा रुपया ही सब कुछ नहीं है आदमी को पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए ईमानदारी से मेहनत से काम करना चाहिए वही उसके पास रह जाता कर्म ही उसका रहेगा बाकी अगर गलत कर्म बोले करे, करेगा तो गलत कर्म के रूप में वो याद किया जाएगा अच्छा कर्म करेगा तो अच्छे रूप में याद किया जाएगा और ये जितने धन दौलत प्रॉपर्टी है इसका मालिक कोई है नहीं भर जाएगा आदमी सब यही छूट जाएगा दूसरा कोई अपना पता नहीं क्या उसका उपयोग करेगा दुरुपयोग करेगा तो इसलिए मेरा यही कहना है हम जन से या जो भी मेरी बात सुन रहे हो अच्छा काम करे उसका अच्छा प्रतिफल मिलता है अच्छा सोचे अच्छा काम बहुत अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया एन बी पाल सर आशा करूंगा खुशी फील हो रही होगी और निश्चित तौर पे हमारे जीवन का लक्ष्य अगर क्लियर है तो हम हर चीज को सुचारू रूप से आसानी से कर पाते हैं और जिस तरह से एन पाल जी ने अपना अनुभव सुनाया है तो आप सभी के दिल को टच किया होगा तो मैं भी चाहूंगा की आप अपने जीवन में इस तरह के सुंदर अनुभवों को साझा करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाएं, सुंदर बनाएं और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर कीजिए ऐसी शुभ आशा के साथ फिर से एक बार एन बी सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत, ओम शांति सुनते रहो मुस्कर नई मुलाकात हो हर दिल में नई बात हो नए विचारों का हो संगम हर पल में हो नई उम्र भर दे